विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री बलराम बसु को लिखित श्री रामकृष्णो जयंती इलाहाबाद 5 जनवरी अठारह प्रिय महाशय आपके कृपा पत्र से यह जानकर कि आप बीमार हैं मुझे बड़ा दुख हुआ जलवायु परिवर्तन के लिए आपके वैद्यनाथ आने के बारे में जो मैंने लिखा था उसका सारांश यह है कि जब तक आप बहुत सा रुपया खर्च न करें आपके समान कोमल प्रकृति और कमजोर के लिए वहाँ रहना असंभव है यदि जलवायु का परिवर्तन वास्तव में वांछनीय है और आपने किसी सस्ती जगह की तलाश में ही आगा पीछा करते करते इतना विलंब कर दिया तो यह निसंदेह खेद का विषय है वैद्यनाथ की हवा तो बड़ी अच्छी है पर पानी वहाँ का खराब है उससे पेट में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है मुझे तो वहाँ रोज ही खट्टी डकारें आने लगी थी इसके पूर्व मैंने आपको एक पत्र लिखा था वह आपको मिला या आपने उसे बैरंग चिट्ठी होने के कारण वापस कर दिया अगर आपको जलवायु परिवर्तन ही अभिष्ट है तो सुबह से शीघ्र क्षमा कीजिए अपने स्वभाव के अनुसार आप प्रत्येक वस्तु को अपने मनोनुकूल ही आदर्श रूप में देखना चाहते हैं किंतु दुख की बात है कि संसार में ऐसा संयोग कदाचित ही प्राप्त होता है आत्मानम सततम रक्षे प्रत्येक परिस्थिति में अपनी रक्षा करनी चाहिए भगवत कृपा से सब कुछ होता है फिर भी प्रभु अपने पैरों खड़े होने वालों को सहायता देते हैं यदि मितव्ययता ही आपका उद्देश्य है तो क्या आपके जलवायु परिवर्तन के लिए ईश्वर अपने बाप दादाओं की कमाई से निकालकर कर आपकी धन देगा यदि आपको परमात्मा का इतना भरोसा है तो फिर बीमार होने पर डॉक्टर क्यों बुलाते हैं यदि यह आपको अनुकूल नहीं जान पड़ता तो आप वाराणसी चले जाइए मैं कब का यहाँ से चला गया होता पर यहाँ के महानुभाव मुझे जाने ही नहीं देते देखें क्या होता है मैं फिर कहता हूँ कि यदि जलवायु परिवर्तन नितान्त अभिष्ट है तो कृपया कंजूसी के कारण आगा पीछा न कीजिए ऐसा करना आत्मघात होगा और आत्मघाती की रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकता तुलसी बाबू और अन्य मित्रों से मेरा नमस्कार कहिए इत दास नरेंद्र श्री यज्ञेश्वर भट्टाचार्य को लिखे इलाहाबाद 5 जनवरी अठारह प्रिय फकीर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ इसे सदा स्मरण रखना कि मेरे साथ तुम लोगों का पुनः साक्षात्कार नहीं भी हो सकता है नीति परायण तथा साहसी बनो अंतकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो प्राणों के लिए भी कभी न डरो धार्मिक मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथा मत करो शायर लोग ही पापाचरण करते हैं वीर पुरुष कभी भी पापा पापानुष्ठान नहीं करते यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते प्राण मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो स्वयं मनुष्य बनो तथा राम इत्यादि को भी जो खासकर तुम्हारी ही देखभाल में है साहसी परायण तथा दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील बनाने की चेष्टा करो बच्चों तुम्हारे लिए नीतपरायणता तथा साहस को छोड़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं इसके सिवा और कोई धार्मिक मत मतांतर तुम्हारे लिए नहीं है कायरता पाप असदाचरण तथा दुर्बलता तुम में एकदम नहीं रहनी चाहिए बाकी आवश्यक वस्तुएं अपने आप आकर उपस्थित होंगी राम को कभी सिनेमा देखने के लिए या अन्य ऐसे किसी प्रकार के खेल तमाशे में जिससे चित्त की दुर्बलता बढ़ती हो स्वयं न ले जाना और न जाने देना तुम्हारा नरेंद्र